भगवान के स्थान का चिंतन उनसे संबंध वस्तुओं का चिंतन भगवान के शरीर के सुगंध का चिंतन उनकी बंसी ध्वनि का चिंतन वह पगध्वन मेरी पहचाने आ रहे हैं आ रहे हैं उनके पाओ की ध्वनि सुनना उनकी आवाज सुनना उनकी सुंदरता देखना उनके स्पर्श का अनुभव करना चंदन अक्षर फेंकने का नाम पूजा नहीं पूजा में मगन नहीं कर एक ने उनके राज्य पर चढ़ाई उनसे तत्व जब राज्य पर चढ़ाई की तो पूजा तो एक ने आकर निवेदन किया हमारा घिर गई नगरी घिर गई हम लोगों को क्या क्या बोले वो क्या चाहता है राज्य चाहता है तो, अच्छा तो वैसे ही हो पूजा में मगन बोले हम ये राज्य छोड़ कर निकल जाते हैं बाहर उसको कहो संभाले ऐसे हमारी पूजा में देवी मत लाल बाधा मत लाल ऐसे जब बाहर निकल गए तो ये नहीं कि दूसरे गांव चले जाए ऐसा नहीं राज दे दिया उसको, वो हो गया राजा उसी के मंत्री उसी के सेनापति उसी की रानी उसी के राजकुमार महल में रहने लगे और वे गांव में भिक्षा बांधते खाते थे भिक्षा मटन मरीपूरे ये जो काता है वो देखो उनका सदभाव शत्रु की नगरी में अपना ही राज्य जहां था वहां शत्रु का राज्य हो गया और वे उस नगरी में अपने अपमान का बिल्कुल अनुभव नहीं करते थे बोले भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारी जिम्मेवारी छूट गई प्रजा को संभालो सेना को संभालो हैं दूसरों से लड़ाई करो भगवान ने बड़ी कृपा करी हो हमारे ऊपर ऐसे ये आप लोगों को करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ बोला आप करना मत करे लेकिन भाव कितना ऊंचा होता है ये समझो तो जब वो ऐसे रहते थे तो गांव के बाहर अकेले निकल जाते देखते हैं तालाब में कमल खिला है कमल है कमल है हम लोग भी तो कमल देखते हैं हजारों तो लाखों कमलों का तालाब एक साथ तो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े तालाब होते हैं सहस्त्र सहस्त्र कमल उसमें से निकाल के कोई पूजा करते हैं भगवान जी का आज एक हजार कमल से पूजा करेंगे वो रक्त कमल महाराज गाड़ियों पर लाद के आ गए वो देखते से कमल खिले हुए अरे ये तो कमल है अरे अच्छा कमल है कमल नहीं, कमल है, कमल नयन दोनों हाथ उनका उठ जाता है वाले हो जाते मस्त कमल को देखते और कमल नयन की याद आती अपना शरीर भूल जाता शरीर से संबंधी भूल जाते सुख दुख भूल जाता मस्त हो जाते हो। जीवन होना चाहिए मस्ती का आपके पास तार आ जाए कि अभी आपको तो करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है तो छाती फूल जाएगी हो तो रुपया मिलने से मस्ती आती है और भगवान का स्मरण होने से मस्ती नहीं आती न हरों लगे न फिटरी रंग चोखा है न कमाई करनी पड़े न लड़ाई करनी पड़े न संभालना पड़े एक मस्ती लाने का ढंग है अपने जीवन में कमल नहीं कमल में कमल में देखा आकाश में बादल हो गए किसी ने कहा देखो देखो मेघ छा गए आकाश में और बोले मेघ मेघ मेघ मेघ्या किसी ने कहा वो देखो हरेण हरी हरी हरी एक भी निमित्स जो जीवन में है भगवान के स्मरण का आकार है उसको यदि हम छोड़ देते हैं तो निश्चय ही हमारा मन कहीं और है वो और आप देखो प्रीति आपकी प्रीति कहा है यह से है कि वह से है कि तुमसे है कि मैं से है। आप छाट लो जो बिलायत में रह रहा है उससे आपकी प्रीति है वह यह जो हीरा मोती रुपया पैसा जमीन उससे है कि जो तुम है शरीर में पैसा है उससे है आपकी प्रीति कहा है? आप तो पराधीन हो रहे हैं वह से प्रीति है जो कल पैदा होगा। तो वह प्रीति है जो दूर रह रहा है रोगे उसके लिए रोना पड़ेगा प्रियम तमाम रोक थी जो अभी इसी समय तुम्हारे पास नहीं है उससे अगर प्रेम करोगे तो रो नहीं तो आएगा ना तो प्रीति करो तो जो अभी इसी समय तुम्हारे दिल में है प्रेम की नजर से देखते ही जो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है उससे प्रेम करो प्रीति करो तो नंद नंदन नंद से वो बाहर नहीं 5000 हजार वर्ष पहले नहीं इसी समय और यही तुम्हारे हृदय में वो महाराज बिना किसी रुकावट के स्वच्छंद रहा है जब जरा गर्दन झुकाई देख लीज देख लो अपने हृदय में वो क्या ताई ताटा थे धनक क्या मुखी पैजिया ठुमुक ठुमुक के चलते हैं नूपुर और ये दुनिया को छोड़ने के लिए एक निमित्त पकड़ो अपने हृदय में ये जान जब तक, तक तुम पकड़ कर रखोगे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से उसका दर्शन होगा ऐसी चीज है जो तुम्हारे अधीन होके रहो भगवान ऐसे हैं जो भक्त के पराधीन होकर रहते हैं वेदांतियों का ब्रह्म पराधीन नहीं होता है है ना? परंतु भक्तों का जो भगवान है वो पराधीन हो करके रहता है बोले तो ये बाबा पराधीनता क्या गुण है, तो क्या गुण है? तो बड़ा आस्वादन किया है महापुरुषों ने पराधीन का पराधीन होना और दुख है धन के पराधीन हैं, भोग के पराधीन हैं। ये खाए बिना नहीं रह सकते ये पहने बिना नहीं रह सकते ये मकान के बिना नहीं, नहीं रह सकते किस आदमी के बिना नहीं रह सकते ऐसी मोटर तो के बिना नहीं रह सकते दुनिया में तो पराधीनता ही पराधीनता है एक हमारा मित्र है उसको यदि दूध पीने को ना मिले तो खुशकी हो जाती है कफ हो जाती है वो दसता ही नहीं होता दूध के पराधीन है एक हमारा मित्र है अभी है बोला तो अब की तो मैं नहीं जानता 25 बरस 30 बरस की उम्र में वो वृंदावन आया था और अपने हाथ से खाना नहीं आता था पढ़ा लिखा ऐसे तो बात था उस समय आ, बोला कि हमको तो हमारी माँ रोज खिलाती है अगर कोई खिलाने वाला ना हो तो हम खाएं कैसे कोई से पानी नहीं पी सकता तो। धोती स्नान के बाद धोती छोड़ देता था बोले तो हमको धोना नहीं आता है तो देखो अपने जीवन में कितनी पराधीनता पाली हुई है आपके जीवन में भी कोई होगी बोला न होए तो भगवान की बड़ी कृपा पराधीन नहीं पराधीनता तो दुख कई तो सज्जन होते हैं वो एयर कंडीशन न हो तो उनको रात को नींद नहीं आती एक बालक यहीं का है बम्बई का एक बार ऐसा प्रसंग पड़ा उसको हरिद्वार जाके आना पड़ा तो महाराज चार पांच दिन लगे वो टट्टी नहीं गया चार पांच दिन टट्टी नहीं गया अफहर गया था बिल्कुल अपहर गया था तो क्यों बोले कमोर नुमा शौचालय उसको नहीं मिला लो। कितनी पराधीनता है अपने जीवन में हम जान के अपने को दुख के समुद्र में डाल देते हैं पराधीनता दुख है पर आप बताते हैं कि ये गुण है कैसे गुण है यदि आप स्वतंत्र होकर पराधीन करते हैं जानबूझकर परम स्वतंत्र कौन है का परमेश्वर उसके लिए कोई पराया है ही नहीं पराधीन कहां से हो बिल्कुल निर्भय है अभयम हई ब्रह्म परमेश्वर अत्यंत स्वतंत्र है पर स्वतंत्रता की पराकाष्ठा कहां है एक दिन ईश्वर ने विचार किया मैं स्वतंत्र हूं इसका अर्थ क्या हुआ यही ना कि मैं अपने को परतंत्र नहीं कर सकता तब फिर हमारी स्वतंत्रता कहां रही एक बात में तो मैं परतंत्र हुआ मैं अपने को पराधीन कर ही नहीं सकता बोले ये तो हमारे अंदर कमी है तब उसने निश्चय कर लिया कि हम भक्त परतंत्र तंत्र भक्त पर्वत है आश्रित परतंत्र है जो हमारे आश्रित होगा उसके अभी करके हम अपने को रखेंगे मैं तो एक के पास करोड़ रुपए रखे हो हमने ऐसा भी देखा है बोला ये जब सरकारी छापे बहुत पड़ रहे थे ना इमरजेंसी से पहले की बात होगी या इमरजेंसी की बात होगी एक के घर में दूसरे का माल रखा हुआ अब महाराज ताला खोल नहीं सकते उसको तो घर से हटा नहीं सकते डरते थे डरते थे डरते थे वो तो, तो पराया माल था ना तो वो समझो कि धन तो उनके पास था परंतु न हटा सकते थे न खोल सकते थे न बाट सकते थे हैं? तो गाय का धन अपना धन कैसे हुआ अपना नहीं हुआ धनी कौन ये न धन का धन के पहरेदार का नाम धनी नहीं है बला। तो नौकर हैं, धन के नौकर हैं, धन के पहरेदार हैं धनी कौन धन का मालिक कौन जो धन को दोनों हाथ से लुटा सके हो तो स्वतंत्र कौ वो जो अपने को पराधीन भी कर सके हमने तुम्हारे ऊपर अपने को छोड़ दिया तो सोएंगे खिलाओ तो खाएंगे जगाओ तो जागेंगे फुलाओ तो सोएंगे ये भगवान ने अपने को मूर्ति बनाया ना अर्चावतार अर्चा अवतार अर्चा बना दिया सालक ग्राम शिला बन के आ गए तुम्हारे घर में लिंग बन के आ गए कर लो हम देखो पराधीन करते हैं अपने को ये स्वतंत्रता है शुर्क परतंत्र भक्त कहे यहाँ जाओ तो वहां जाएंगे भक्त कह यहां तो यहां भक्त कहे यहाँ बैठो तो यहाँ बैठेंगे भक्त कहे ये खाओ तो यहाँ ये खाएंगे ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है भगवान में कि वो अपने को भक्त के परतंत्र भी बना सकते हैं केवल पराधीन ही नहीं बना सकते हो भक्त के लिए दुखी बना सकते हो चिल्ला रहे भगवान मुझे दिक्कार है, दिक्कार है, मुझे दिक्कत है अरे बाबा भगवान चिल्ला रहे हो मुझे धिक्कार है धिक्कार है अरे बाबा तुम तो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हाय हाय, हा हमारा भक्त गजेंद्र इतना दुखी हो गया भाव दुख से छुड़ा भी तो दिया तुमने आगे उसको दुख नहीं होगा आगे के लिए बैकुंठ में गया इस समय तुमने दुख से छुड़ा दिया अब हाय धिकार हाय धिकार करने से क्या फायदा क्या मतलब बोले देखो जी इस समय छुड़ा दिया और आगे के लिए भी छुड़ा दिया लेकिन हमें दुख तो इस बात का है कि हमने इसको पहले क्यों नहीं छुड़ाया अब भूत का दुख तो हो चुका है ना भगवान वर्तमान का छुड़ा दे भविष्य का छुड़ा दे पर जो भूत का है वो तो बीत चुका अतीत तो बीत चुका तो भगवान उसके लिए पछताते हैं दुखी होते हैं कि हाय हाय मैंने अपने इतने भक्त को ऐसे बड़े भक्त को मैंने दुखी क्यों होने दिया तो अपने को दुखी कर लेना हो आ, ये भी अपने को दुखी कर लेना भी भगवान की स्वतंत्रता है वात्सल्य है स्नेह है आहा। पर दुख कातरता है अद्भुत भगवान के जो गुण है ना वो अद्भुत होते हैं प्रीति आप किससे करते हैं जो आपको पराधीन करना चाहता है जो आपको अपने मुठ्ठी में कर लेगा उससे आप प्रेम करना चाहते हैं एक बात जरा हंसी खेल के सुना रहे एक गीदर था जंगल में उसको भोजन नहीं मिलता था भूखा रहता था यहाँ गया वहां गया वहां एक दिन उसने देखा कि बड़ा सा हाथी मरा पड़ा है उसको बड़ी खुशी हो गई कि बहुत दिन के लिए हमको खाना मिल गया उसने धीरे से जाके उसके पेट में छेद कर लिया और भीतर घुस जाए और खाए और निकल जाए भीतर जाए खाए और निकल कई दिन तक ऐसा करता रहा एक दिन वो हाथी के पेट में था महाराज सूख गया हाथी और उसका जो छेद था वो सिकुड़ गया बंद हो गया अब तो निकल न सके हाथी के पेट में कहे पर था तो गीदड़ बड़ा अकलमंद होता है बैठे बैठे उसने देखा कि कुछ आदमी बाहर से जा रहे हैं तो बोला कि मैं एक देवता हूं जो मेरी आज्ञा मानेगा उसको मैं एक लाख रुपए की बात बताऊंगा लोगों ने सुना महाराज सुना बोले बाबा लाख रुपए की बात ऐसे ही मिल जाए क्या आज्ञा महाराज बोलो तो ये जो हाथी मरा पड़ा है ना इसके ऊपर सौ घड़ा पानी ला के डालो तुम्हें तो लाख रुपए की बात बताऊंगा दे उठा अब महाराज ला के पानी डालना शुरू किया गीला हुआ हाथी का टाइम गीला हुआ बोले साहब अच्छा, तुम लोग हट जा जब हट गए तो निकल के भाग गया दूर जाके खड़ा हुआ बोला देखो लाख रुपए की बात यह है कि बड़ों के पेट में कभी मत घुसना <laughs> लाख रुपए लाख रुपए की बात है कि बड़ों के पेट में कभी मत घुसना <laughs> तो आखिर आप दुनिया में चाहते तो है ना उन लोगों से दोस्ती जोड़ते हैं जो आपको नचावे जो आपको गवा में जो आपको रुलावे उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो जो आपको अपनी मुट्ठी में लेके पीस दें, उनकी मुट्ठी में होना चाहते हो तो चलो उस ईश्वर की मुट्ठी में आ जाओ पराधीन हो जाओ बिल्कुल वेदान तो हो। प्रेम करो तो भगवान से प्रेम क्योंकि वो दूसरे को मुट्ठी में कर आप मुट्ठी में हो जाओ आप उनके अधीन हो जाओ पराधीन हो जाओ परंतु वे किसी को पराधीन नहीं करते हैं वे स्वयं पराधीन हो जाते हैं भक्त के भक्त के पराधीन आपने पढ़ा है ना भागवत में एवं संदर्शिता हरिणा भृत्यवश्यता भगवान अपने सेवक के वश में होते हैं जसोदा मैया ने उखल में बांध दिया हो ये पराधीनता ये ब्रह्म नहीं आता बंधन में ये जोगियों का जो दृष्टा है ना दृष्टा ये दृष्टा कभी बंधन में नहीं आता हाँ उसको डर है कि हम आ जाएंगे तो हमेशा के लिए बन जाएंगे डरता तो साक्षी को डर लगता है क्योंकि उसके लिए दूसरा है जिसका साक्षी है एक वो है जिसका दृष्टा है एक वो है वो तो प्रतिद्वंदी है प्रतिभा है दृष्टा दृश्य से डरता है कि कहीं ये हमको अपने अंदर मिलाए ना ले सारूप पे ना हो जाए दृष्टा डरता है अलग अलग अलग साक्षी डरता है ब्रह्म सोचता है हमारे दूसरा है ही नहीं तो किसके पराधीन होंगे लेकिन ईश्वर का ईश्वर को पराधीन होने में कोई संकोच ही नहीं है जसोदा भैया बांध ले तो संज्या क्या हमें गए जनकपुर तो वहां की स्त्रियों ने बांध के रखे बोले अब तो लाल जी कुर जी बंधना पड़ेगा बंधना पड़ेगा तो भक्त लोग भगवान को बांध तो आपको प्रीति करना है तो ऐसे से कीजिए जो आप जब तक अपने हृदय में रखना चाहें खड़े रहो खड़े बैठे रहो तो बैठे सो जाओ तो सो खिलाओ तो खाओ भूखे रखो भूखा परंतु जब तक आप उसको अपनी आंख से देखते रहो जब तक भाव से उसके साथ जुड़े रहो आपकी आंख को झटक के कभी नहीं जाएगा आपकी आंख लगी रहे वो दिखता रहेगा आप उसको खिलाते रहे खाता रहे आप उसको खिलाते रहे पीता रहे ऐसा महाराज प्रेम कनौड़ो राम सो त्रिभुवन तेहुकाल न भाई तीनों लोक में और तीनों काल में प्रेम के सामने छोटा बनने वाला कनिष्ठ बनने वाला प्रेम कनौड़ो राम सो त्रिभुवन तेहुकाल न भाई प्रीति करो तो उससे करो एक बात है ऐसा भक्त बत्सल ऐसा भक्त पराधी ऐसा दयालु परमेश्वर और जुग जुग से जन्म जन्म से पता नहीं कब आप उससे बिछड़े हुए हैं तो क्या कभी उसके लिए आपके हृदय में कुछ विकलता का उदय होता है आप स्त्री के लिए रोते हैं पति के लिए रोते हैं पुत्र के लिए रोते हैं और बाबा जिनको मिल गया है उनकी बात हम नहीं करते जिनको ईश्वर ही है ही नहीं नास्तिक हैं उनको रोना का बाबे लेकिन आप देखो आप धन के लिए रोते हो पुत्र के लिए रोते हो इज्जत के लिए रोते हो परिवार के लिए रोते हो सगे संबंधी के लिए रोते हो दुनिया भर में आपने अपने रोने के लिए कितना जाल बिछा रखा है उनके लिए रोते हो आप हमारी मानो ईश्वर के लिए रोना शुरू करो दुनिया के लिए रोना छूट जाएगा आपको फिर संसार में किसी के लिए नहीं रोना पड़ेगा ईश्वर के सामने दीन हो जाओ फिर दुनिया में आपको दीन नहीं होना पड़ेगा ईश्वर के लिए रो जाओ आपको दुनिया में रोना नहीं पड़ेगा क्या सुंदरता दिखती है ये शाम की सुंदरता दिखती है ये आंख की सुंदरता दिखती है क्या सुंदर सृष्टि में क्या है अरे बाबा उस सुंदरता की उसी आनंद की जो मात्रा है लेश मात्र उसी से सारी सृष्टि आनंदित हो रही है आप उससे प्रेम नहीं करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से जरिया गंगा जी को तो छोड़ दिया और गड्ढे से प्रेम करने गए गड्ढा तो सूख जाएगा गड्ढे का पानी गंदला हो जाएगा आप गंगा जी को छोड़कर गड्ढे से प्रेम क्यों करते हैं है। तो प्रेम करने योग्य है तो वो भगवान जो तुम्हारे दुख में दुखी होता है जो तुम्हारे सुख में सुखी होता है जब तुम कहते हो कि हाय हाय प्रभु दौड़ो हमें बचाओ भगवान भी आज तुम्हारी आवाज में आवाज मिला कहते हैं हाय हाय क्यों भाई भक्त तो कहता है हाय हाय भगवान के लिए आ, भगवान कहते हैं हाय हाय अपने लिए कहते हैं अब तक मैं इसको नहीं मिला मेरा इतना प्रेमी है स्वयं तो अपने को धिकारने लगते हो ऐसे जन्म समूह सिराने प्राण नाथ रघुनाथ कुत्म पति देवक सुरक्षा है हम दूसरों की सेवा करते हैं दूसरों के लिए रोते हैं दूसरों के बिना दुखी होते हैं परंतु तो जिसके लिए रोने से जिसके लिए दुखी होने से जिसके बिना में तड़पने से दुनिया की सारी तड़पन सारा दुख मिट जाए उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है उसका नाम है प्रभु उसका नाम है भगवान उसका नाम है परमेश्वर वो आपका अभीष्ट वही है जब तक आप आ, उसके लिए व्याकुल नहीं होंगे अच्छा कहो हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए बोले ठीक है आप एक फेर स्टेट लिस्ट बनाओ और ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम उसके सिवाय दूसरे किसी से नहीं मांगेंगे आ, गोस्वामी जी ने कहा है वो ये ही जाचक जाचकता जरिजा जो जा जोर जहां नहीं रहे आप भगवान से मांगिए मांगना है दुनिया से मत मांगिए एक स्वयं मांगने वाले लोग दूसरे को क्या देंगे एक महात्मा से हो शाहब रास्ते में कहीं जा रहे था सामने से आ गई राजा की सवारी लोगों ने आगे कहा हटो महाराज हटो महाराज राजा आ रहा है राजा की सवारी आ रही है बोले बाबा वो राजा है मैं सहन साह हूं उसको हटना चाहिए कि हमको हटना चाहिए उसको हटाऊ थोड़ी देर गप होती रही बात होती रही इतने में राजा की सवारी आ गई राजा ने सुना क्या है बात बोले क्या बात है आके पूछा कौन हो महाराज तुम कौन हो बोले तुम, तुम कौन मैं राजा हूं क्या तो तुम राजा हो मैं सहन साह राजा शहनशाह क्या होता है महाराज का राजा क्या होता है राजा जो वो होता है जो अपने राज्य की प्रजा को अपने काबू में रखता है धरती को अपने काबू में रखता है बोले अच्छा सबको काबू में रखता है तेरे राज्य में जो मच्छर हैं उनको निकाल दे बड़ा भारी राजा बना है तेरे राज्य में जो मच्छर हैं उनको निकाल दे है तेरे राज्य में जो सांप है उनको निकाल तो दे अरे बाबा चोर को तो बस में नहीं कर सकता गुंडे को तो बस में नहीं कर सकता राजा बना करता है, का राजा है मैं तो बोले, तुम निकाल तो बोला हमारे राज के बाहर कुछ है ही नहीं हम कहाँ निकाल के भेजेंगे वो तो सब हमारे राज्य में तो रहेंगे हमारे राज्य के बाहर कुछ हो तो वहां उनको निकाल के भेजे अब तो राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा महाराज महाराज कभी महल में पधारो। महाराज एक दिन गए गए तो पहरेदार से महल पर और हम राजा से मिलने के लिए आए हैं पहरेदारों ने कहा कह राजा पहरे में रहता है कोई ऐसे हम लोग पहरेदार हैं वे सब पहरे में रहता है तो पहरा तो जेल पर भी रहता है कैदी कैदी लोग पहरे में रहते हैं राजा भी पहरे में रहता है राम राम कह दिए हम नहीं मिलेंगे और लौटने लगे महाराज तो राजा ने देख लिया बोले अरे भाई ये तो महात्मा है हमने बुलाया ले आ। माल में लेके जब सायंकाल हुआ तो राजा उठ के भगवान को हाथ धोने लगा तो महात्मा ने सुन लिया हे प्रभु हमारे राज्य को निष्कंटक रखो है हमारी पत्नी हमसे प्रेम करे हमारा राजकुमार जो है वो दीर्घायु हो है, हमारे जो मंत्री कोषाध्यक्ष हैं वो कभी विश्वासघात तो न करें हमको और धन बोल दो और राज्य हमारा बढ़ाओ अब महाराज महात्मा महात तो उठ के चलने लगे तो दौड़ा कहाँ जाते हो महाराज तो देखो मैं तो तुमको राजा समझ के आया था है? तुम तो भिखारी हो तुमको तो, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए हम भिखारी के हम शहनसाह हैं हम भिखारी के घर में स्वागत सत्कार लेने वाले नहीं हैं ये दुनिया के लोग तो बिखारी है इनसे क्या मांगते हो इनसे क्या लेते हो ईश्वर के दरबार में चलो जा जरी जाए। एक कथा आती है पुराण में एक थे भक्त भगवान के उपमन्नी उनका नाम था उपमन्नी शंकर जी के बड़े भक्त थे वर्षों तक उन्होंने तपस्या की उनकी तपस्या का वर्णन महाभारत में भी है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है पुराणों में भी है बड़े भारी भक्त थे भगवान शंकर तो एक दिन शंकर जी ने उनके ऊपर कृपा की कृपा तो की तो क्या थी कि अपने बैल को नांदी को तो बना दिया अरावत हाथी और स्वयं बन गए इंद्र और त्रिशूल की जगह ले लिया वज्रहाथ में और आए उपमन्यु के सामने उपमनियु ने देखा नमस्कार किया तो भगवान के ही तो सब रूप हैं नमस्कार करने में नहीं हिटकना चाहिए वो सुअर को देख के भी बड़ा भगवान की याद आनी चाहिए पानर को देख के हनुमान जी की याद आनी चाहिए गधे को देख के शीतला माता की याद आनी चाहिए ये तो हमारे माता का प्रिय वाहन है शीतला माता इस पर सवारी करते हैं अपना दिल बाबा ठीक रखो गधा क्या है सुगर क्या है बानर क्या है इससे कोई मतलब नहीं अपना दिल तो ठीक रहे ना किसी के सामने हाथ जोड़ने में किसी में भगवान देखने में क्या लगता है नमस्कार किया उपमन्यु ने इंद्र ने कहा कि उपमन्यु तुम मुझसे बार मांगो जो चाहिए सो मांगो हम तुमको देने को तैयार हैं। उपमन्यु ने कहा कि देखो इंद्र जी हम शिव जी के भगत हैं अति कीट पतंगो वेयम शंकर आज्ञाया न तो शक्रया दत्तम न तो शक्रया दत्तम त्रैलोक्यमपी हम शंकर जी के भक्त हैं वे आज्ञा करें तो हम कीड़ा होने को तैयार हैं फतिंगा होने को तैयार हैं जुगुनू होने को तैयार हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बरदाते होते हैं वो होने को तैयार है भगवान शंकर की आज्ञा हो तो और तुम कहो कि तुम त्रिलोकी के राजा हो जाओ आओ हमारे ऐरावत पर बैठो और तुम इंद्र हो जाओ तुम्हें तुम्हारे कहने से त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहता अरे अब आक्षण भर में क्या देखता है कि वो हाथी नहीं है पहल है वो इंद्र नहीं है शिव है वो बज्र नहीं है त्रिशूल है तो हमें ईश्वर के प्रति अन्य होना चाहिए इतर विचिकित्सा बोलते हैं इसको भक्ति शास्त्र में चांडिल्य दर्शन में चांडिल्य भक्ति दर्शन है ना उसमें इसका नाम है इतर विचिकित्सा परमेश्वर के सिवाय दूसरे किसी से चाहे वो कितना भी बड़ा हो ऐश्वर्यशाली हो धनी हो महान हो हाँ। हम दूसरे के सामने दीन नहीं है मौसम कौन कुटिल खलकामी तू दयालु दीन हो। हम संसार के सामने दीन नहीं है हीन नहीं है दुनिया के लिए गरीब नहीं है हाँ ईश्वर के सामने बोले ठीक ईश्वर के सामने दीन होने से संसार की दीनता मिट जाती है संसार की जाचना मिट जाती है ईश्वर के सामने अपनी चाह निवेदन करने से जिस पर भगवान थोड़ी कम कृपा रखते हैं उसकी तो चाह पूरी कर देते हैं खेलो बेटा खिलौने से हैं और जिसके ऊपर ज्यादा कृपा करना चाहते है ना जैसे बेटा जो है बच्चा खिलौने के लिए रोने लगे तो माँ ने ला के खिलौना दे दिया अभी खेलो बेटा आ। और देखा कि भाई खिलौने से कब तक इसको बनावेंगे तो खिलौना नहीं उसको गोद में उठाया छाती में लगाया आंचल के आंचल के नीचे उसका सिर करके दूध खिलाना शुरू कर दिया तो भगवान जिसको संसार की संपदा देते हैं वो उनका परम कृपा पात्र नहीं है वो चाह पूरी करते हैं वो उनका परम कृपा पात्र नहीं है जिसकी चाह मिटा के अपने साथ मिला लेते हैं वो उनका कृपा पात्र होता है तो यदि अपना दुख मिटाना हो दीनता मिटानी हो परतंत्रता मिटाना हो हैं तो महाराज अरे गुरु ईश्वर से ये बात है। लंबे निरुभय भापिपोरताक्षेपे वो विहरण निपुण ब्रह्म विधान इतं लोकशोकनुप्य मनोवलूता पूरा तीर्थ पथिपति पथि का नंद्रम एक सज्जन जय किसी महात्मा के पास और उन्होंने कहा आज महाराज संसार ने हमको ऐसा ककर रखा है कि छोड़ता ही नहीं है नानी कहती है मेरे लिए कुछ करो दादी कहती है मेरे लिए करो मजहब राष्ट्र इतने कर्तव्य मेरे दिल पर लग गए हैं कि वो छोड़ते ही नहीं है कभी कोई अवकाश नहीं मिलता है कैसे महात्मा तो चुप रह गए बोले ऐसा नहीं की संसारी लोग जितनी बात बोलें उनका बोल बोल के उतना जवाब दिया जाए काय को विक्षेप बोल रहे अरे वो खुद तो संसार की बात करते ही रहते हैं उनके बीच में पढ़ के महात्मा भी विक्षेप की बात में लग जाए ऐसा घेरा बन जाता है बंधन का हम किसी दूसरे के बेटे की बात शुरू करते हैं तो जो हमारे पास बैठा होता है ना वो तो तत्काल हमारे मुंह की बात छोड़ देता है अपने बेटे की बात करने लगता है हाँ। किसी का वर्णन करे वो बड़े दादा उदाम थे या है तो सामने वाला कहेगा महाराज हमारे दादा भी ऐसे ही थे और तुरंत तो अपने दादा का वर्णन शुरू कर देगा। वो दूसरे का तो जैसे सुनना ही नहीं चाहता है ऐसा अपने घेरे में बंद है मजा आता है देख देख के महात्मा तो चुप रह गए फिर थोड़ी देर के बाद घूमने निकले उनकी कुटिया से दूध कुछ दूर एक पेड़ था तो हाँ चिल्लाने लगे अरे कोई दौड़े रे, बचाओ रे पेड़ ने हमको पकड़ लिया है पेड़ ने हमको पकड़ लिया है अब वो सज्जन साथ साथ थे बोले महाराज पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है आपने पेड़ को पकड़ रखा है अब वो तो सुने नहीं चिल्लाए अरे कोई छुड़ाओ रे, कोई बचाओ रे। जब उसने बहुत आग्रह किया कि पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है आपने पेड़ को पकड़ा है तब तो महात्मा ने बताया कि बाबा तुमको भी संसार ने नहीं पकड़ा है तुमने नहीं संसार को पकड़ा है मकान की हीरा की मोती की रुपया की पैसा की कुर्सी की संसार की कोई भी वस्तु हो वो तो जड़ है वो आपको क्या पकड़ेंगे आप ही उसको पकड़ते हैं और हाथ से नहीं पकड़ते हैं वो कलेजे में ठूस के अपने कलेजे से उसको पकड़ता हूं जब तक स्वयं मनुष्य के मन में इन सब बातों में बंधन का पराधीनता का दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक, तक वो इनसे कैसे छूट सकता है दुखम सर्वत्मशम सुखम एक तमाम लक्षण सुखदुख मनो भगवान कहते हैं ये मनुस्मृति का मूल संक्षेप में सुनो दुख की पहचान क्या दुख की पहचान क्या समझ लो बोलते हैं समझ लो संक्षेप में सुख दुख भी पैदा है तो क्या है पराधीनता सुख है स्वाधीनता सुख महाराज लखनऊ में एक नवाब था तो जब अंग्रेजों की सेना ने उसके महल को घेर लिया तो लोगो ने सलाह दी कि चोट खिड़की से चोर दरवाजे से आप बाग जाए बच जाएंगे अब वो देखने लगा कि कोई जूता पहनाने वाला है कि अब जूता पहनाने वाला कोई नहीं तो फिर तब तक तो फौज पहुंच गए गिर गए पकड़ लिए गए वो जूता पहनने में भी पराधीन है हम किसी किसी दिन ऐसा सोचते हैं है आज हम पानी सब पिएंगे जब हमको कोई फिलहाल अपने हाथ से नहीं तो तुम्हारा प्यास सहनी पड़ती है पूछने वाला दो घंटे चार घंटे में न पूछे, पूछे। है। जब हमने अपना पानी का गिलास पराधीन कर दिया तो हमको दुख हुए बिना कैसे रहे तो आपका सुख कहाँ है पेरिस में है अमेरिका में है कि बैंक में है कि तिजोरी में है कि पड़ोसी के घर में है और आपने अपने सुख को किसकी मुठ्ठी में दे दिया है इस बात पर आप विचार कीजिए स्त्री में है पुरुष में है भाई में है बंधु में है और कुर्सी में है कहाँ है आपका सुख आके कहा एक सज्जन ने किसी महात्मा से पूछा महाराज ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन में कैसी व्याकुलता होनी चाहिए महात्मा चुप रहे देर के बाद बोले चलो स्नान करें आए